एक पृष्ठ अथर्वेद के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण का उन्तालीसवा श्लोक देख रहे थे अस्पर्श योग वै नाम दुर्दर्श सर्वयोगि योगि यस्मा भयदर्शिश योग, अर्थात ब्रह्माकार रूप असंग अनुभव जो अनुभव होता है ये योग युज्यते अनेन इति योग वे नाम कहा जाता है दुर्दर्श क्योंकि इसको दुखे दृश्यते इति दूर्दर्श दुखे क्यों कहते हैं श्रवणादि बहु आयास कर्म है तो ये आयास दुखदायक है श्रवणादि दुखदायक है कर्मयोगियों के द्वारा ये दुखदायक है योगिनो ही अस्माद विभ्यती जो कर्म योगी लोग होते हैं वो अस्माद, अस्माद अर्थात ये आत्मस्वरूपात अभयात् तो है अभय फिर भी इससे भय करते हैं अभये भयदर्शिना अभय में भय देखने वाले क्योंकि आत्मसत्ता नाश हो जाएगा इससे आत्मसत्ता अर्थात आत्मन व्यस्टि सत्ता ये जो मन है अहंकार इसका जो आश्रय है ये भावना ये नष्ट नाश हो जाएगा इसलिए ये मनोनाश होना नहीं चाहता है वो भय करता है भाष्य टीका में उत्तरार्ध टीका में द्वितीय पंक्ति में है उत्तराध विभाजते योगिना इति श्लोक का उत्तरार्ध योगिनो विभ्यति विभि अस्मा एक सौ सतासी ऊपर वाला जो भाष्य नीचे वाला जो टीका उत्तराधिभते योगिनो इति भाष्य में द्वितीय पंक्ति में योगिनो बिभ्यती अस्मा योगिनो टीका में कहते हैं योगि का अर्थ कर्मी लोग भय करते हैं आत्मस्वरूप से कर्मी ही श्रोत्रिया श्रोत्रिया अर्थ है तो क्यों भय करते हैं ब्राह्मणादी अस्माक माता तत्व ज्ञान बिभ्यति इतर्थ तो श्रोत्रिय लोग क्यों भय करते हैं कि अस्माक ब्राह्मण आदि धर्म हम लोग का ये जो धर्म है हम ब्राह्मण है हम क्षेत्रीय है हम ये है तो ये सब जो हमारा धर्म है ये नक्ष्यति नक्षति में धातु क्या हो जाएगा नशा दर्शन तो धातु हो जाएगा नश नस के आगे रेट में श्य आएगा ता आगे नगे शव को हो जाएगा तो होने के के बाद आगे आगे जो जो का है वो में जो ये ब्रश ब्रस्य से शव हुआ शौक। आगे लीड का श्य रहा सड़ों को नहीं है ना न को ये स हो गया स को सड़ों को सीख तो क हुआ क होने के बाद आगे मूर्धने हो गया तो नक्शी होगा गौकार आया मस्जिद असूर झलि नूम हो जाता है मस्जिद नशोर जली, अर्थात झलाधिपत्य पर में रहने पर जल पर में रहने पर प्रत्येक नहीं जल पर में रहने पर मस्ज और नश ये दोनों को नूम हो जाएगा मस्जिद इति महत्व ऐसे मान करके तत्व ज्ञान विभ्यती तो ये हमारा जो वर्ण धर्म आश्रम धर्म हमारा ग्राम्य धर्म कुल धर्म ये सब नाश हो जाएगा इसी भय से वो विभ्यति ये कहाँ का रूप होगा एक वचन बहुवचन होगा ज को अर्थ हो जाएगा अच्छा अभय निमित्तम एव तत्व तो ज्ञानम काम तो करने वाला जो तो आ, योगी उसको भी वो हाँ कर्मयोगी नहीं वहाँ की तो कर्मयोगी का अर्थ जो निष्काम कर्मयोगी इस प्रकार की नहीं अर्थात ये, आ, ये, अर्था ये कर्म करने वाले वहाँ अर्थात कर्म का सकाम और निष्काम इस प्रकार विभाग करके नहीं है अर्थात कर्मनिष्ठ यही उसका तात्पर्य है मतलब ऐसे अर्थात जहां हम कर्म का विभाग कर लेते हैं तो वहां सकाम निष्काम इत्यादि करने से सकाम कर्म को कर्मयोगी नहीं कहा जाता है किंतु यहां जो योगी से कर्मयोगी टिप्पणी कर कह दिए यहाँ अर्थात तो कर्म करने वाले हाँ तो इनका स्पर्श योग कठिन से प्राप्त तो होता है कि नहीं तो नहीं होता कहा दूरदर्श ना, ना प्राप्ति मतलब इनका तो आस्पर्श योग प्राप्त हो जाता है कर्मयोग लोग और दूसरा लोग भय करता है अन्य योग लोग कैसे हिंदी में लिखा है योगियों के कठिनता से प्राप्त होता है इस भी भय को देखने वाले योगी लोगों इस स्पष्ट योग तो इसलिए तो पूर्वार्ध में जो लिया जाएगा वो निष्काम लेना पड़ेगा क्यूँकी उनको प्राप्त होता है कठिन से होता है किंतु होता है किंतु उत्तरार्ध वाला तो विभ्यती उनको तो होता ही नहीं है तो इसलिए ये दो योगी दक्षिण पार्श्व भाष्य में देखिए प्रथम पंक्ति वेदांत योगी भी का अर्थ दिया दुखे दृश्यते इति दुर्दर्श दूरदर्श सर्व योगी भी दृश्यते थे किन्तु तो, दुखे और उसका अर्थ देते हैं वेदांत जन्य विज्ञान रहिते ही सर्व सर्वयोगी भी अभी उनको वेदांत जन्य विज्ञान नहीं है किन्तु आत्मसत्य अनुबोध आयास लभ्य एव इत्यर्थ आत्म सत्य अनुबोध आयास न लभ्य अर्थात उनको प्राप्त हो सकता है कठिन है किंतु हो सकता है अर्थात ये तो पूर्वार्ध का जो है वो निष्काम उनको कर्म योगी लिया जाएगा उत्तरार्ध किंतु है जो वो नहीं है श्लोक का उत्तरार्ध में योगी न जो है वो तो सकाम कर्म करने वाले क्योंकि आगे भाष्य में दिया द्वितीय पंक्ति में योगि ही अस्मर्जिताशरूप अपि ये जो आत्मतत्व तो है इसमें कोई भय नहीं है सर्व भय सर्वय अपि किन्तु आत्मनाश रूपम इम योग्यमाना ये योग तो आत्मनाश रूप है ये अर्थात आत्मनाश अर्थात शो का व्यष्टि सत्ता का नाश करवाएगा इसी प्रकार की मनमाना मनमाना अर्थात कर्मीणा जो अपना सत्ता का नाश को भय करते हैं तो ये तो अर्थात सकाम कर्मी लिया जाएगा मन्यमाना भयम कुरती अभये भयदर्शिनो अभय अस्मिन यह आत्म तो अभय है इसमें भयदर्शीन भय निमित्ता आत्मदर्शन शीला अभिवेकिन इत्य भय का निमित्त आत्मदर्शन शीला शीला अर्थात स्वभाव जिनका तो भय का निमित्त हो गया जो आत्मदर्शन तो इसी प्रकार की भय देखने वाले स्वभाव है जिसका वो कौन है कहते हैं अविवेक न आत्मतत्व तो में भय करने वाला ये तो सकाम कर्मी ले आ जाएगा यहाँ नहीं तो आत्मतत्व तो में निष्काम कर्मी जो होगा और आत्मतत्व तो में भय नहीं देखेगा अभिवेक नीर्थ टीका में इसको कहे कर्मिनो ही श्रोत्रिया श्रोत्रिया यहाँ चार नंबर टिप्पणी किया वैदिका अर्थात वैदिक कर्म करने वाले ये लोग लो कर्मी नहीं है कर्मीणो कर्मी श्रोत्रिया ब्राह्मणादी अस्माक मतः तत्व अभयनिमित्तमें टीका मैके अभय का निमित्त है तत्व मिथ्या ज्ञान ज्ञानवशाद भय निमित्त पश्य पश्यीर्घ है मिथ्या ज्ञान ज्ञानवशात ये अभय का निमित्त है तत्व ज्ञान किंतु मिथ्या ज्ञान ज्ञानवशात मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म अर्थात तदभावती तत्प्रकार तद का ज्ञान जिसमें जो धर्म नहीं है वो धर्म का ज्ञान होना अभय में भय का दर्शन करना भय निमित्त होता है आत्मा उनके लिए भाष्य में कहा सर्व भय भर्जितादअपि द्वितीय पंक्ति में पंक्ति हम लोग देख लिए थे सर्व भय भर्जितादअपि ये आत्मा में कोई भय नहीं है फिर भी आत्मा नाश रूपम इमम योगम मनमाना भयम कुरती आत्मनाश शो का व्यक्ति सत्ता का नाश कराएगा ऐसे मानने वाले इसे भय कराते हैं आगे टीका में भय दर्शित्वम विशी भय दर्शित्वम दर्शित्व क्यों भय देखते हैं उसका स्पष्ट करते हैं आगे जो प्रतीक दिया है ना दिया वो भय अभयती होगा कट जाएगा भाष्य का अंतिम पंक्ति में है अभय अस्मिन भय दर्शिन आगे भय निमित्ता भय दर्शन निमित्ता आत्मदर्शनशिला भय दर्शित्व विषद भय दर्शित्व उनमें क्यों आया कि कितनी भय आत्म दर्शन आत्मदर्शनशिला यही उनका भय का निमित्त आत्मदर्शन भय निमित्त आत्मदर्शन आत्म दर्शन नहीं हुआ भय निमित्त आत्मनाश दर्शन आत्मनाश दर्शन आत्मा का नाश होगा यहां आत्मा का नाश हो अर्थात अज्ञानी अपने आप को जो मानता है मैं बोल करके वो व्यष्टि सत्ता को ही मैं मानता है पर वो ब्यि सत्ता को ये नाश करवा देगा नाश दर्शन शीला। आत्मा सत्ता का नाश हो जाएगा अच्छा ये श्लोक उच्चारण करिए आगे मैं कहते हैं उत्तम अद्वैत अद्वैत दृष्टि उत्तमृष्टीनावैतदर्शनम अद्वैतृषिफलमच मनोनरोधम उक्त मंददृष्टीना मनोनम आत्मदर्शनम उपन्यस्यति मनस मनसा प्रतिक्र दिया है आकार कट जाएगा मनस उत्तम दृष्टिनाम उत्तम दृष्टिनाम पांच नंबर टिप्पणी दे दिया कर्मो जन्म कर्मोपासनत शुद्धिकाग्र मनसा जन्मांतर कर्मर उपासना से कर्म से शुद्ध हो गया उपासना से एकाग्र हो गया जिनको ऐसे प्राप्त हुआ वो उत्तम दृष्टि उत्तम दृष्टि में बहुप्री है अर्थात जिसको हम उत्तम अधिकारी कहते हैं उनका अद्वैत दर्शनम अर्थात उनका चित्त तो अद्वैत दर्शन में जाएगा और अद्वैत दृष्टि का फल क्या होगा कहते मनोनिरोधम जो उत्तम दृष्टि है उनका अद्वैत दर्शनम अद्वैत दर्शनम जिसको कहा गया आत्मसत्यानुबोधे न कल्पयते किंच अमनस्ता तदा ग्राह्या तद ग्रहम ऐसे कहा तो उनको जो आत्मसत्य का अनुबोध हो जाने से न संकल्पयते यदा और कुछ संकल्प नहीं करता है अमनस्त को प्राप्त करता है ये उत्तम दृष्टि वाले होते हैं उसका पूर्व श्लोक था मनोदृश्यम इदम द्वैतम यद किंचित सचरा सचरम मनसो यमनी भाव द्वैतम नो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है इसका तो ये सब उत्तम दृष्टियों का ये उनका स्थिति है उनका क्या होगा और अद्वैत दृष्टि का फल क्या होगा कि उनका अद्वैत अनुभव होने से उनका मन स्वाभाविक रूप से बंद होगा क्योंकि ग्राह्याभाव और जो ग्राह्य नहीं रहेगा तद अग्रह तो ग्राह्य नहीं रहेगा अग्रह होगा उनके लिए स्वाभाविक होगा वो मन को रोकने के लिए उद्यम नहीं करेंगे मन जहाँ जा जाएगा कहेगा व्यर्थ है क्यूँ जा रहा है तो सोता नहीं जाएगा उनके लिए कह दिया उनके लिए हो गया कि अद्वैत दृष्टि का फल हो गया मनोनिरोध मनोनिरोध छह नंबर टिप्पणी दे दिया अखंड आत्म का कारताम इत्यर्थ अखंड आत्मा कार ये स्थिति और आगे कहते हैं टीका में मंद दृष्टि नाम मनो निरोध अधर्शनम जिनका अभी ये मल नहीं हुआ एकाग्रता नहीं हुई मन में उतना उनके लिए तो मनोनिरोध पहले आत्मज्ञान बाद में आज उत्तम दृष्टि उनका आप कहते हैं कि आत्मज्ञान पहले और मनोनिरोध बाद में तो ये विरुद्ध कथन कैसे होगा अगर मनोनिरोध के बिना भी अद्वैत दृष्टि होता है तो जैसे उतो वालों को हो गया कि अद्वैत दृष्टि हुआ आगे स्वाभाविक मनोनिरोध हुआ ये इनके लिए क्यों पहले मनो निरोध करना पड़ेगा कहते हैं कि मनोनिरोध कुछ अंश तक होने के बाद ही जाकर के आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान होने के बाद आगे स्वाभाविक रूप से उसको पूर्णतया शांत करवा देगा जब तक इसका मतलब कुछ अंश में शांति शांत नहीं हो जाएगा मनो नहीं होगा अत्यधिक विक्षिप्त अवस्था में आत्मज्ञान हो ही नहीं पाएगा इसलिए कहते हैं कि मनो मंद दृष्टियों के लिए तो मनोनिरोधक आवश्यक है वो करेगा पहले फिर आत्मज्ञान होगा तो आगे जो संस्कार रहेगा वो संस्कार को भी नाश कर देगा आत्मज्ञान और जो उत्तम दृष्टि है उनका पूर्व जन्म कृत ये मनोनिरोध उतने जो आत्मज्ञान के लिए चाहे उनको उतना है वो प्राप्त कर लेंगे अद्वैत दर्शन सात नंबर हाँ। मंद दृष्टि नाम कर्मानुष्ठान तो निष्पापत्व निर्विक्षेप मात्र अवशिष्टा संपादनीय इति भावः मंद दृष्टि अर्थात कर्म अनुष्ठान तक तो किए हैं कर्म अनुष्ठान करने से निष्पाप तो हुए हैं निष्पाप हो जाने के बाद किन्तु चित्त तो भी एकाग्र नहीं हुआ ये भी चाहिए तो इसलिए कहते हैं विक्षेप मात्र अभी अवशिष्ट है अभी विक्षेप मात्र अवशिष्ट है मल नहीं है और वो विक्षेप मात्र जो अवशिष्ट है उसको हटाना है इसलिए निर्विक्षेप मात्र अवशिष्ट निर्विक्षेप करना है उनको मल तो चला गया कि विक्षेप है वो निर्विक्षेप मात्र अवशिष्ट उतने ही बचा है उसको ही संपादन करना है अर्थात उसको उपासना करना है मन को एकाग्र मनो निरोध करेगा अर्थात यही मन जो चलता रहता है उसको उपासना करना है एकाग्र करने के लिए कर्म अनुष्ठानतः कर्म का अनुष्ठान कर करके चित्त शुद्ध हो गया चित्त शुद्ध अर्थात तो मल नाश हुआ निष्काम कर्म निष्काम अर्थात जो नित्य कर्म होता है जो संध्या बंधन अग्निहोत्र इत्यादि कहते हैं वो उसमें कोई फल नहीं है मीमांसा को कहते हैं फल है तो वेद मतलब वो लोग वास्तव में कहते हैं कोई फल नहीं है वैदांति लोग कहते हैं यही फल है कि चित्त चितुद्ध होगा तो अर्थात तो वही कर्म निष्काम कर्म चित वही अर्थात निष्काम कर्म से वही होगा निष्पापे न पाप नहीं रहेगा खाली और निर्विक्षेप मतलब विक्षेप मात्र रहा उसी को ही अब हटा देना है उसके लिए वो अभी मनो निरोध करेगा अर्थात उपासना करेगा तो इधर में तो ये चित्त शुद्धि तो उसमें हो तो चंचलता तो हो मतलब माला चला जाने से विक्षेप नहीं रहेगा ये बात नहीं विक्षेप रहेगा विक्षेप अर्थात रहे ये चलता रहेगा और कुछ चाहिए नहीं आपको किन्तु तो ये चलता रहेगा क्यों कहता संस्कार पड़ा है कहते ना आप गंगा जी का किनारा बैठ करके देखते रहिए सामने आकाश को अब देखिए तो ये शाम तो रहेगा क्या ये चलता ही रहेगा अब बार बार सोचेंगे कि क्यों चलता है क्या है देखना मतलब इसके क्यों चल करके लाभ क्या है तो किंतु वो चलेगा क्यों कहते हैं आप कहने से सुनेगा नहीं ये तो जड़ पदार्थ जड़ पदार्थ का जैसा संस्कार है ऐसा होगा आप फैन को कहेंगे आप क्यों घूमते हैं कहेगा हम क्या करेगा ये तो डिजाइन ऐसा है आपको बिजली देने से वो चलेगा बिजली देना अर्थात आप सुसुप्ति में वो से उठ गए और सुसुप्ति से उठ गए तो इसका डिजाइन है चलना हो तो चलता रहेगा विक्षेप हटाने के लिए तो उपासना आवश्यक है ये जो हम लोग रटन करते हैं ये सब क्यों करते हैं ये उपासना है सूत्र रटो श्लोक रटो ये पंक्ति रटो ये भाषा का पंक्ति रटो ये न्याय का पंक्ति रटो ये सब रटना क्या है ये उपासना है करने से चिता एकाग्र हो जाता है अर्थात मल और विक्षेप ये दोनों को हटाने के लिए अलग अलग उपाय हैं। एक में निष्काम कर्म है, एक में उपासना ये दोनों चाहिए, चाहिए। मनसो निग्रह यभय सर्वयोगिना दुख क्षय प्रबोधस् शांति क्षया शांतिर मनसो निग्रहाय तयोगिनाभय यहाँ सर्व योगी नाम अर्थात तो निष्काम कर्म जो लोग कर हैं लिएकाम तो कर्म करने वाले को यहाँ योगी कहा गया और दुखक्ष अक्षया शांतिर च मनसो निग्रहायत्तम मंददृषी न मनसो निग्रह आयत्तम निग्रहो आयत्तम ये निग्रहायत्तम है निग्रहायतम किम अभयम तो सर्वयोगी नाम मनसोन निग्रहायतम अवयम जीव निष्काम कर्मी होते हैं उनका मनो का निग्रह हो जाने से उनको अभय प्राप्त हो जाएगा मनो एकाग्र हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा निश्चय हो जाएगा मनो एकाग्र हो गया मतलब मनो एकाग्र हो गया अर्थात ये मन जो चलता था वो नहीं चलेगा नहीं चलेगा अर्थात तो सो जाएगा कहेंगे नहीं सोएगा जो निष्काम कर्म बहुत दिन तक तो किया है वो सो नहीं जाएगा आगे उसका फिर क्या होगा कहते मन चलता था नहीं चलेगा अर्थात विषयाकार मनो होता था विषयाकार नहीं होगा ब्रह्माकार होगा तो नहीं चलेगा का अर्थ ब्रह्माकार होगा वही अभव मनोसो निग्रह आयतम तो निग्रह आयत्मे बहुब्री हो गया और मनुष्यों का अन्वय किसके साथ होगा सर्वयोगी नाम मनसो निग्रह मनस का अन्वय अभी निग्रह में दोनों ही उपसर्जन हो गए तो अभी मन का किंतु निग्रह के साथ जाएगा मन का निग्रह वही आयत है तभी तो अन्य पदार्थ हो गया मन अभी यहाँ एक देश अन्वय करना पड़ेगा तो अर्थात कहीं कहीं आता है ना पदार्थो पदार्थ है नन्वे न एक देश है ना तो यहाँ किंतु तो देखिए एकदेश अन्वय होता है तो ये सब प्रमाण है अर्थात तो एकदेश अन्वय कहीं कहीं होता है और उसके लिए मुख्य देते हैं चैत्र से गुरुकुलम गुरु वो मुख्य दृष्टांत देते हैं और अन्य के साथ भी अनिवार्य मनस अवयम नहीं है ना अवयम तो मनुस न ना, वो सब मन का नहीं है ना वो तो मन और नहीं रहा वो, वो सब मन से नहीं है दुख क्षय तो सर्वयोगी नाम अभय प्राप्त होगा मन का निग्रह के अधीन मनो निग्रह होने से और दुख क्षय ये भी होगा प्रबोधश्च आत्मज्ञान भी होगा अर्थात तो निश्चय हो जाएगा और, फिर और मित्य शांति उसको प्राप्त हो जाएगा अच्छा ठीक है में अभयम अशेष भय निवृत्ति साधनम आत्मदर्शनम जो श्लोक में कहा गया अभयम अभय भय निवृत्ति का साधन जो आत्मदर्शन उसको अभय शब्द से कहा गया सर्व योगियों को ये ब्रह्माकार वृत्ति आत्मदर्शन होता ब्रह्माकार वृत्ति निष्काम कर्मियों को ब्रह्माकार वृत्ति कैसे प्राप्ति होगा कहते मन एकाग्र हो जाने से मन जब विषयाकार चलता है अभी वो नहीं चलेगा सर्व योगी आगे टीका सर्व योगिनां नाम सर्वेशा कर्मानु कर्मानुष्ठान निष्ठानम कर्मानुष्ठान निष्ठानम अर्थात निष्काम कर्म करने में उनका निष्ठा है बुद्धि शुद्धि मताम जो सकाम कर्म करेगा उसका बुद्धिशुद्धि नहीं है तो कर्मानुष्ठान अनुष्ठानम अर्थात बुद्धिशुद्धि मताम इसलिए कर्मानुष्ठानम अर्थात निष्काम कर्म अनुष्ठान करने तो ये जो निष्काम कर्म कहने का अर्थ है कि ये वैदिक काल में कोई ऐसे निष्काम कर्म चीज नहीं था जो नित्य कर्म है वही निष्काम कर्म है क्योंकि बाकी सब जो कर्म हुआ वो तो कोई ये जो कहते हैं ना कि तो आजकल ये जो जगत कल्याण विचार आकर के निष्काम सकाम का थोड़ा परिभाषा अलग हो गया उस समय में ये नहीं है जो नित्य कर्म है वही अर्थात निष्काम को मतलब वही आजकल जिसको निष्काम कह देते हैं वो नित्य कर्मों ही पहले वो कार्य करता था चित्त शुद्ध करता था अभी हम लोग वैदिक कर्म नहीं कर रहे थे कहते हैं कि वो निष्काम कर्म करो जगत कल्याण में लोग वो सब कहते आगे टीका में मनोनिरोधाधीनम प्रागोक्तम अनुद्य तत्फलम कैवल्यम कथयती मनोनिरोधाधीनम मनोनिरोध के अधीन है प्रागुक्तम प्रागुक्तम जो अभयम जो श्लोक में कहा गया अभय दर्शन अनुद्य उसका अनुवाद करके तत्फल कैवल्यम कथयति तो मनोनिरोध से जो आत्मदर्शन हुआ उसका फल उत्तरार्ध में कहा दुखक्षय होगा प्रबोधस्य आत्मनिष्ठ स्वरूपनिष्ठ हो जाएगा और शांति भी होगा नया लो एक लोग केवल एक विंशति दुख अक्षय कहेंगे हर वेदांति लोग अक्षय शांति भी होगा आगे टीका में श्लोक से विषय परिसोक का विषय परिशीन परिस नौ नंबर टिप्पणी कहते हैं पूर्व श्लोक विषयात तो पृथक करो परिचिन अर्थात विशेषणे अर्थात भिन्न करना श्लोक का विषय कहते हैं भाष्य में ये व्यतिरेकेन यनर्ब्रह्मस्वूप्यतिरेकेण रज्जुसर्पवत कल मन इंद्रिया चरम विद्यते ब्रह्मस्वरूप मोक्षाख्याया शांति स्वभावत सिद्धा न न्यायायता नोपचारक अवसा न ये साम पुनर। ये शाम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया ये शाम विदुषाम जीवन मुक्ताना जिनको अनुभव हो गया पुनर् ब्रह्म स्वरूप व्यतिरेकेण ब्रह्मस्वरूप को छोड़ करके बाकी जगत रज्जु सर्पवत ये सब कल्पित है रज्जु सर्प जैसा मन इंद्रियादि च मन और इंद्रिय ये सब रज्जु सर्प जैसा न परमाथ तो विद्यते इनका कोई वास्तव सत्ता नहीं है ऐसे जीवन च मुक्ताख्या ब्रह्मस्वरूप वो लोग ब्रह्मस्वरूप है ये साम ब्रह्मस्वरूपाणसमिकरण है वो ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्मविद ब्रह्म एवं मुंडक कहते हैं अभय अभयम टीका कहते हैं अभयम भय राहित्यम असंत्रात्मकम इत्यर्थः अभयम का अर्थ भयराहित्यम शरीर मन बुद्धि के साथ संबंध रहने से भय उसके साथ संबंध नहीं है तो कोई भय नहीं है असंत्र भय वो नहीं है उनको भाष्य में अभयम अंतिम पंक्ति में मोक्ष आख्या वही मोक्ष है अभय मोक्ष और अक्षया शांति स्वभावत एव अक्षा टीका में कहते हैं उक्त लक्षणा शांति निरतिशय आनंद अभिव्यक्ति ही स्वभाव तो विद्यास्वरूप सामर्थ्या उक्त लक्षणा शांति जो कह दिया अक्षया शांति ये अक्षय होने वाला नहीं है निरतिशय आनंद अभिव्यक्ति निरत्य से आनंद अर्थात इससे और अधिक आनंद नहीं है तो ये विषय आनंद जब मतलब रंगहीन हो जाते हैं तो फिर यही आनंद मुख्य है ये नित्य रहने वाला है अभी अभिव्यक्ति ही स्वभाव तो विद्या स्वरूप सामर्थ्या विद्या का सामर्थ्य से ये स्वभावत उनको ये नित्य शांति आनंद रहेगा भाष्य में स्वभावत एवं सिद्धा उनको स्वाभाविक रूप से रहेगा आगे टीका में आगे पृष्ठा में विदुषाम जीवन मुक्ते हे सिद्धत्व न साधनापेक्षा इतिहा जो विद्वान है विद्वान अर्थात तो ज्ञानी जीवन उनका मुक्ते हे सिद्धत्वा तो ये श्रोत्रिय और विद्वान ये दो शब्द वैदिक शब्द अलग अलग अर्थ में व्यवहार होता है श्रोतिय अर्थात शास्त्र को जानता है पंक्ति लगा ले सकता है सभी पंक्ति का अर्थ कह देगा किंतु विद्वान का अर्थ होता है कि अर्थात विदात अर्था जो जानता है जानता अर्थात तो इसलिए कहते हैं विदुषाम का अर्थ जीवन मुक्ताना जिनको ब्रह्मज्ञान नहीं उनके लिए विद्वान शब्द आजकल कहा जाते हैं किन्तु किसको क्या पता है कि किसको ज्ञान होता है नहीं होता तो, इनको श्रोत कहा जाता है तो जीवन मुक्ता उनका मुक्ति है सिद्धत्वात उनका मुक्ति सिद्ध है उनसे से न साधना अपेक्षा कोई साधना उनको और आप अपेक्षा नहीं है किंतु तो वो दिखते हैं जैसे सब साधना करते हैं वो तो और कठोर साधना करते हैं कहते हैं उनका स्वभाव पड़ गया इस प्रकार की जीना तो वो उसमें और कोई परिश्रम करके करते हैं ऐसा नहीं है उनका स्वभाव है वो नहीं करने से उनका अर्थात उनको लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है भाष्य में नौ अन्यायता अन्य के आयत्ता नहीं है उनका ये जो अक्षय या शांति अन्यायता दो नंबर टिप्पणी दिया मनोनिरोधाधीन इत्य अर्थात मनोनिरोध करके उनको वो शांति प्राप्त करना पड़ेगा वो नहीं करना होगा वो जब चाहेंगे कि अब स्थिर हो जा वो स्थिर हो गया उनका स्थिर रहेगा नोपचारह चना ऐसा वो कहा था उनको और किसी प्रकार की उपचार नहीं चाहिए और कोई उनको और साधन करने का नहीं है है ठीक उपक्रम अनुकूल वाक्य उपक्रम अभी तो हम लो ये लोग ये 40वां श्लोक देख रहे हैं पहले आया था जो 36वां श्लोक में आया था नोपचारियों के लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है कि वाक्य उपक्रम था वो अनुकूल है इसको यहाँ दिखाते हैं भाष्यकार कह रहे हैं प्रथम पंक्ति में नोपचारह कथन चन अबोचाम ऐसे हम कहे है भाष्यकार भगवान बहुवचन व्यवहार करते हैं अहम बदामी ऐसे बहुत कम कहते हैं कभी एक दो जगह में कहे हैं तो नहीं तो ऐसा नहीं कहते जहाँ इस प्रकार कहते हैं अर्थात वो पूरा विरोधियों को परास्त करने के लिए तैयार तो रहते अन्यायत अन्य से आयत अन्यायत और टाप होने से अन्यायता हो गया अक्षय शांति सिद्धा दे दिया ना वो सिद्धा जो है वो न अन्यायता स्वभावत एवं सिद्धा पूर्व पृष्ठा में है स्वभावत एवं सिद्धा तो स्वभावत सिद्धा अर्थात अन्यायता अन्य के अधीन नहीं है अन्य क्या है मनोनिरोध उनको मनोनिरोध करके ये शांति प्राप्त करना ये आवश्यक नहीं है वो जब वो भ्रमाकर में जाना चाहेंगे तब तो चला जाएंगे आगे जा। टीका में उत्तमभ्यो ज्ञानवद्यो अधिकारीभ्यो व्यतिरिक्तान अधिकारीणो अवता रहे थे जो उत्तम अधिकारी है उत्तम उत्तम कौन है कहते ज्ञानवद्य जो ज्ञान वाले हैं है अधिकारीभ्य मोक्ष के उत्तम अधिकारी ज्ञानी जो है उनका निश्चित होगा उसे व्यतिरिकता उसे अलग जो है अर्थात मंद अधिकारी ऐसे जो है वो भी अधिकारीण व्यतिरिकता व्यतिरिक्त अनधिकारीण ऐसे पदछेद नहीं होना है व्यतिरिकता उत्तम अधिकारी से व्यतिरिकतान अधिकारी हो गए अर्थात जो मध्यम अधिकारी अधिकारी उनको अवतारयती कहते हैं भाष्य में ये तू अन्य योगिनो मार्ग का हीन मध्यम दृष्टियो मनोअन्य आत्म व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्यंती आगे जो है अंश उसको ब्रैकेट करिए तेजा मोक्ष फलम आह मानस इति यहाँ कोष्ठक पूरा हो जाएगा हाँ तेसा मोक्ष फलम आह मानस इति इतना अंश ये पाठ नहीं है बड़े महाराज जी इसको नहीं लिए हैं ये पाठ भेद है किसी पुस्तक में है किंतु बड़े महाराज जी उसको नहीं ले हैं ये पाठ इसलिए हम लोग भी उसको नहीं आ, हम लो इसको नहीं लेंगे अच्छा पाठ वेद लिख कर के कोष्टक कर लीजिए हम लोग इसको नहीं लेंगे काट भी दे सकते है तेजाम मोक्ष फलम आह मानस इति द्वितीय पंक्ति में तो काट दे सकते हैं ये तू अतो इससे जो भिन्न है इससे अर्थात जो ज्ञानी है ज्ञानी से जो भिन्न है योगीन योगीन अर्थात कर्मीण तो योगी अर्थात वे निष्काम कर्मी ये लोग किन्तु तो मार्गगाह मार्गगाह अर्थात मार्ग में चलने वाले चार नंबर टिप्पणी मार्गगाह वेद उपदिष्ट उपासन मार्ग अनुवर्ति नर्म करके चित्त शुद्ध हो गया है किन्तु उपासना नहीं करने से चित्त में विक्षेप होने से उनको ज्ञान नहीं होता है इसलिए कहते हैं मार्ग का उपासका दृष्ट दृष्टि अथवा मध्यम दृष्टि तो, मध्यम दृष्टि अर्थात जो अहंग्रह उपासना भी कर सकते हैं हीन दृष्टि जो भी प्रतीक उपासना करेंगे दृष्ट वो लोग मनो अन्यद आत्म मन एक अलग पदार्थ है जो उत्तम हो गए वो तो कहीं मनोकल्पित कल्पित है आत्मा में किंतु जो ये मध्यम है वो कहेंगे मन एक अलग है और आत्मा आत्मा से भिन्न है किंतु आत्मा संबंधी है मेरा मन आत्म संबंधी पश्यम आत्मसत्याता मनसो निग्रहतम अभयम सर्वेशा योगिना तमाम ऐसे जो चित्त शुद्ध कर्मी उनका तो आत्मसत्य अनुबोध रही उनको अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं मनसो यतम् अभयम् मन का निग्रह होने पर ही उनको अभय प्राप्त होगा मनसो यतम् निग्रह आयत में बहुभ्री जैसा श्लोक में दिया था अभयम सर्वेशा योगी नाम उनको अभय प्राप्त होगा अर्थात आत्मज्ञान होगा टीका में योगि योगिन का अर्थ कहते हैं तद अनुष्ठानादेव सुकृतुष्ठानस्तुष्ठावर्गामन तत्व कथित उपजात चेद मनो निग्रहण योगी जो कि सुकृतुष्ठा सत्कर्म करने वाले धर्म करने वाले तद अनुष्ठानादेव करने से ही अनुष्ठावत्कर्म तो करमलनाश हो जाएगा तो उसी से ही सन्मार्ग गामीन सन्मार्ग में चलेंगे तो तेसा भी तत्वज्ञानम कथंचित उपजातम उनका भी तत्वज्ञान कथंचित हो जाएगा कथंचित नव कहते हैं आचार्य उपदेश उपदेशा कर्म करके अगर चित्त शुद्ध हो गया आगे आचार्य उपदेश से उनको तत्वज्ञान हो जाएगा तो चेत अलम मनोनिग्रहेण तो फिर वो मनोनिग्रह करना क्या जरूरत है इसलिए कभी कभी अर्थात जो बहुत बुद्धिमान वेदांत तो श्रवण करने वाले देखेंगे तो किन्तु चित्त एकाग्र नहीं है उनको बार बार कहेंगे ये रटन करना है ये रटन करना है और वो भी लोग ये बार बार कहेंगे रटन तो कठिन है हम तो सब समझ जाते हैं तो रटन क्या होश्यक है उनको ये चीज नहीं घटेगा अर्थात ये अनुभव नहीं आएगा तो क्योंकि मन सर्वदा चलता ही रहता होगा तो रटन इतना आवश्यक है चीता एक आवश्यक है इसलिए महाराज जी आजकल तो श्लोक इत्यादि रटो मतलब तो रटवाते भी नहीं थोड़ा कम कर दिया क्योंकि लोगों की और आग्रह नहीं रहा नहीं तो पहले जब पंचोदशी चलता था तो सभी श्लोक हम लोग रटते थे पांच छह जितना श्लोक चलेगा सभी श्लोक रटते थे और पाठ उपनिषद पाठ चलने का समय में जो श्लोक आता था उसको लिखते थे और रटते थे इतना रटते थे सब तभी चीता एकाग्र होता है और इसलिए तो छोटे महाराष्ट्र कह रहे थे, थे कि अगर महात्मा हो गया मतलब वहां तो कह देंगे कि हम लोग रोटी खाते थोड़ा महिमा पाठ नहीं कर पाएंगे अर्थात रोटी का वो मतलब रोटी तक तो वो मतलब ले आते थे देखो रोटी खाते हैं मतलब महिमा पाठ करना पड़ेगा इसका इतना मतलब सार्थकता है ये महिमा पाठ का वो वर्ष वर्ष करने से इसका फिर फल पता चलता है फिर आगे आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे कहेंगे ना ना ये तो करना ही है कहेंगे पाठ में बैठना जितना महत्व है महीम करना उतना महत्व है बराबर है तो कथनचित पूर्व पक्ष कहता है अभी कथनचित हो जाएगा आचार्य उपदेश से, फिर ये मनोनिग्रह करना ये क्या जरूरत है तो उसका उत्तर देते हैं भाष्य में तेसाम आत्मसत्य अनुबोध रहीता पंक्ति हम लो देख लिए थे द्वितीय पंक्ति का अंतिम था आत्म सत्य अनुबोधन जिनका नहीं हुआ मन सीग्रहायम अवयम मनो निग्रह होने पर ही अभय होगा इसलिए रटन करना चाहिए रटन नहीं हो पा रहा है तो पारायण करना चाहिए इसलिए दसम पीठाधीश जी पारायण आरम्भ करवाए थे लोगों का रटन का सामर्थ्य घट जाता है तो पारायण करना है ठीक है आज यहाँ अभयम टीका में और एक पंक्ति है अभयम तदेव तत्व जो भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा अभयम सर्वेशा योगी न अभयम का अर्थ तदेव तत्व ज्ञान ये तत्व मनोनिग्रह होने से ही ये होगा तो इसलिए गुरु मंत्र जप करना है गीता इत्यादि का पारायण प्रतिदिन करना है ये हम लोग तो यहाँ थोड़ा बहुत रुद्रिपाठ कर लेते हैं जो लोग नहीं करते है कम से कम गीता पाठ रोज एक दो अध्याय कर लेना चाहिए अज्ञात पूर्ण मद पूर्णमित पूर्ण पूर्णम ग पूर्णश पूर्णमाता